श्रीमदभागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ पंचदशोध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन नारद वाच, कर्म निष्ठा दुझा के पापरे निपापर स्वाध्याय प्रवचने ये के ज्ञान योग यो नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में कुछ की तपस्या में कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में कुछ के आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है ज्ञान निष्ठा देयानी वितरेभ्यो चेन्तरे गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय अच्छा फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए पितृकार श्राद्धे कुस्तरम देव कार्य में दो और पितृकार्य में तीन अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए अत्यंत धनी होने पर भी साध्य कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए देश कालोचित श्रद्धा द्रव्यपात्रर्पण सम्यवती नैताली विस्तरात स्वजनापणा क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते देशे काले च्राप्ते मुनंदम हरिदवत देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है देवर् पितृभूते आत्म ने सजनाय च अन्न समय पश्ये पश्येम तत्पुरत्मक देवता ऋषि पितर अन्न प्राणी सृजन और अपने आप को भी अन्य का विभाजन करने के समय स्वरूप ही देखे नद्याधा संसाध्य न चाद्याधर्म तत्व सैत् प्रीति न पशुसया धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करें और न स्वयं ही उसे खाएं क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य अविश्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती नरो धर्मोणाम सद्धर्म माथो दंडूतेम वाकाय जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए एक, एक कर्मयया इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूप अग्नि में इन कर्मय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्मकलापों से उपरत हो जाते हैं ए द्रव्यक्षमाण दृष्टा भूतानिणो अत्योत्रि ध्रुव जब कोई इन में यज्ञों से जजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा तस्मा दैवोपन्न मुन्यने धर्म संतुष्ट नृत्य नैमित्य की क्रिया इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनुचित अविष्यान से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छ अधर्म शाखा धर्मक्यो धर्म अधर्म की पांच शाखाएं हैं विधर्म परधर्म आभास उपमा और पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे धर्मबाधो बाधो विधर्म सार पर धर्मचोदित उपधर्म स्तपाखंडो दम्भो जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य अन्य के द्वारा अन्य के द्वारा पुरुष लिए उपदेश वर्म पर धर्म है पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है है। अथवा उपमा शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है यत कुंभे आभा स्वभावि धर्म कश्य प्रशांत मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वे भला किसी शांति नहीं देते धर्मार्थम अपने यात्रा वाधनोधनमेह मानस्य महात्तिधाम धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजिकर की जीविका चलती ही है वैसे ही नृत्य निवृत्ति पुराण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है संतुष्ट निरीह से स्वात्मा से युखम कुतस्तत्लोभे न धावतर्थेह जो सुख अपने आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाए हाए करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। सदा सर्करा कंटका दिभ्यो यथ हो पान पद शिव जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और काटों से कोई डर नहीं होता वैसे ही जिससे मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहें सुख ही सुख है दुख है ही नहीं संतुष्टि युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है असंतुष्टि ज्ञान जो ब्रह्म जो, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है इंद्रियों की लोलुपता के, लो के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है काम स अंतभ्याम क्रोधस्त क्रोध्य फलोदयात जनो जाति न जित्वा भुंग दिशो भुव भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी के समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संये अच्छि सदसत्पत्येके संतोषात्तंत अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा लेने वाले और विद्वत् सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं असंकल्पां जयित काम क्रोधम काम वर्जनात् अर्थान्षया लोभम भयम तत्वावमर्शना धर्मराज संकल्पों के परित्याग से काम को कामनाओं के त्याग से क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए आनविक्षिख्याशोक मोह दुपासम योग मौलेना काम अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर संतों की उपासना से दम्भ पर मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राप्त शरीर प्राण आदि को निश्चे करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए कृपया भूतजम दुखम दैव दिना आत्मजम योग आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए रजस सर्व गुरु रजसुर भक्त पुरुषोन साधेत सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए सर्वगुरु भगवान की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है यसे साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुर मर्त्यातम तर्व कुंजर शौचवत हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात् भगवान ही है जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है ये सभी भगवान साक्षात्षेश्वर योगेश्वर विमृलोको मनते नरम बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं प्रकृति और पुरुष के अधिश्वर भी स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं शर्वर्गसय कांता सर्वा नियम चोधना तदंता यदि नो योगान आह शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा पाँचों इंद्रिय और मन ये छह वश में हो जाए ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए यथावा अर्थाधर्था योगम न बिभ्रति अनर्था भवि ज्योस्ते पुरुष मेष्टम तथा जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते प्रत्युत उल्टा फल देते हैं भिक्षु भिक्षा मितासन जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे देशे शुचौ समय राजस्थाप्या ओमिष्ठिर पवित्र और समान भूम पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर कर ओंकार का जप करे प्राणा पारौ संुद्यांभ करे चक य जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर पूरक कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके रोकेत निस्तरती पुनः कामहतम भ्रमत ततम उपात्य काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके एवं कालेनाल यथा यथेह अनिशम तवाणम झातन इंधन बंधिन बंधिवत जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बूझ जाती है वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है कामाद भी रहा वृद्धम प्रशांताखिल वृत्त यत चित्तम ब्रह्म सुख स्पृष्टम इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती है तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श से मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता यह प्रव्रज गृह पूर्व त्रिवर्गा यदि से वे ततन व्यक्षो स वैवांता पत्रपह जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है स्वेह स्मृतो नात्मा मृत्यो कृमि भस्म सात ये नात्मसात्वा श्लाघयती सत्तम जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा मृत्युग्रस्त और विष्ठा कृमि एवं राक्ष समझ लिया था वे ही मूर्ख फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं गृहस्थस्य कृहत्यागो व्रतत्यागो वटोरपी तपस्वी ग्राम सेवा भिक्षोर इंद्रिय लोलता आश्रमा पद सदाते खलवाश्रम विडंबका देव माया विमूास्ता अनुकंपया कर्म त्यागी गृहस्थ व्रत त्यागी ब्रह्मचारी गांव में रहने वाला तपस्वी भान और इंद्रिय सन्यासी ये चारों आश्रम के कलंक हैं। और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी आत्मज्ञान के, आत्म के द्वारा जिसकी सारी भाषण निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्मस्वरूप जान लिया है वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलोप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा आहु शरीरम रथम इंद्रिया हयान भी सून इंद्रियम वर्तमान चूतम सत्व बृहदुरी सशिष्टम अक्षम तथा प्राणम अधर्म धर्म चक्रेम रथिन धनुर्त प्रणव प्रण उपनिषद में कहा गया है कि शरीर रथ है इंद्रियां घोड़े हैं इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है विषय मार्ग है बुद्धि सारथी है चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रसी है दस प्राण धुरी है धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है ओंकार ही इस रथी का धनुष है शुद्ध जीवात्मा जीवात्माण और परमात्मा लक्ष्य है उस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए रागो देश लोभ से शोकमोह भय मद मनोवमान शूया च माया शींसा चमत्सर रज प्रमादुनिद्रा शत्रुस्त महादय रजस्तमा प्रकृति है सत्व प्रकृति है राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान दूसरे के गुणों में दोष निकालना छल हिंसा दूसरे की उन्नति देखकर जलना तृष्णा प्रमाद भूख और नींद ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक है कहीं कहीं कोई कोई सत्व प्रधान ही होती है यावन दस दस दस या विकाय रथमात्मशोपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरणार्चन या निषात ज्ञाना बलो दथ दु स्वराज्यतुष्ट उपात इदम विजह्या यह मनुष्य शरीर रूपरथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है तभी तक गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे नोचे चे प्रमत्तम असधी इंद्रियवाजूता नेत्रोत्पथम विषय दस जिस सहय सूतमुमत संसार को पौर मृत्यु भय क्षिपंथी नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्र रूप दुष्ट घोड़े और उनसे भिन्नता रखने वाला बुद्ध रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावनी घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे प्रवृत्तम च निवितम च्विधम कर्म वैदिकम आवर्ते प्रवृत्ते न निवृत्ते न सुते मृतम वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं प्रवृत्तिपरक और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्मसाक्षात्कार के योग्य बना देते हैं निवृत्ति परक प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है इन दब खाम यम दर्शस् पूर्णमासुर्मास्यम पचोषुत एक प्रवृत्ताख्यम भुत प्रभूत पुत सुराल रा दिव्यादिलक्षण सेगादि हिंसाय कर्म अग्निहोत्र दर्श अग्निहोत्रा मास, पशुयाग सोमयाग वैशुदेव बलिहरन द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं और देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पुर्त कर्म है ये सभी प्रवृत्ति पर कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं द्रव्य सूक्ष्म विपाकस्य धूमो रात्रिपक्ष दक्षिणम सोमो धर्ष औषधवीरुथ अन्नम्रेत भुत्वा पुनर्भव एक प्रवृत्ति पारायण पुरुष मरने पर चरु पुरोषादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर उमाभिमानी देवताओं के पास जाता है फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमश औषधि परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है संस्कार संस्कृतो दिजह इंद्रिय सुप्रिया ज्ञान दीपे सुझुभती युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का निवृत्ति पुराण पुरुष इष्ट पुरुष आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है इंद्रियाड़ी मनस्ूर मऊ वहािकम मनह तमाम प्राणे के दर्शनादि संकल्प रूप में वैकारिक मन को परावाणी परावाणी में और को वर्ण समुदाय में वर्ण समुदाय को उ इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में ओंकार बिंदु में बिंदु को नाद में नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में कर देता है अग्नि सूर्य दिन सायंकाल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपने स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है आ, इस सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक रूप से स्थित होता है फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है यही मोक्ष पद है देवयान मिदम प्राथ्वा भूत आत्मया निवर्तते इसे देवयान मार्ग कहते हैं इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता या एते पितृदेवाम अने वेद निर्मित शास्त्रे न चपुषा वेद जनहस्थोपी न मुह्यति ये पितृयान और देय जान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता आधा बंथे जनानाम स्वयं स्वयं। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनके अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है जो भोग रूप से बाहर और भोगाक्त रूप भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंच और नीच जानना और जानने का विषय वाणी और वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्वेदता ही है इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता आबादित यथा वस्तु दुर्घटवा दैनक तद विधर्थ विकल्पित दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्त से बाधित है उसका उनमें अस्तित्व है नहीं फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुता न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है क्षितिनाम हथान छा कथमाप भी न संघातो विकारो भी न पृथंग पृथ्वी आदि पंचभूतों से शरीर का निर्माण नहीं हुआ है वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम है क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनसे अनुगत ही है अतएव मिथ्या है धातवे वित्वाच तयवयना न्योरह सत्य अवचन वचन इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है अवयव रूप ही है जब बहुत खोज खोजबिन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता वह असत ही सिद्ध होता है तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही है शास्त्राद्य ब्रह्मस्थाविकल्पे सति वस्तु जागृस्वापो यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही भावद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मन वर्तेन जो विचारशील पुरुष सहानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे जागृत स्वप्न सुसुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं भावाद्वैत क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत कार्य कारण्यम अर्शन पठन अवस्तुकल्प से भावाद्वैत तदुच्यत जैसे वस्त्र सूत्र रूप ही होता है वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है यद ब्रह्मणि परेशाक्षा सर्वकर्मा समर्पणम मनोवाक्त अनुभ पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते युदिष्ठिर मन वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं उसी में अध्यस्त हैं इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है आत्मजाया सुतादीना अन्वदेशमक्यम द्रव्यादेद तदुच्यते स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वीत है यद वाले सिद्धम सृप हेतकर्माणि जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र, शास्त्राज्ञा के विरुद्ध ना हो उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए वर्तमान स्वकर्म भी गृहप्य अगति राजस्तभक्तिभा महाराज भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यन्कर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्रीकृष्ण की गति को प्राप्त करता है यथा ही योयम नृपते वुस्त्यजा आपत्मन प्रभो यदादेह सेवया भवान अर्ष निर्जित अधिक जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्रीकृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीत कर तुमने बड़े बड़े रासूई आदि यज्ञ किए हैं अहम पुरा पुराभव गंधर्व गंधर्वण नामनातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसमत पूर्वजन्मे इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था मेरा नाम था उपबर्हन और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था रूप पे सल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन स्त्रीण प्रियतमो नि पुलम मेरी सुंदरता सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी मेरे शरीर में से सुगंधे निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता मैं अत्यंत विलासी था एक देव सत्य हेतु गंधर्वाम सरसाम गणाह उपहूता विश्वास हरि गाथोपाय एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया अहम चाय तद विद्वांस भी जाता ते हेल रम से पुरोजाम या तम शुद्धता मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहां भगवान की लीला का ही ज्ञान गान होता है फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जहां पहुंचा देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही हो जाओ तत्रापि प्राप्तो हम ब्रह्मपुत्रताम ब्रह्म उनके साफ से मैं दासी का पुत्र हुआ किंतु शुद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा सुसुसा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्राह्मण ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ धर्मस्ते गृह में अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी संयासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है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 ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं अयम ब्रह्मा महदिघम कैवल्य निर्माण सुखानुभूति आत्मारो विधिकृत गुरुस् बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं जो माया के ले से रहित परम शांत परमानंदानुभव स्वरूप पर परमात्मा है वे तुम्हारे प्रिय हितैषी न मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है न साक्षाव पद्मी रूपम धिया वस्तुतोपवर्णित मौने न भक्तोपे न पूजि प्रतीता शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो श्री शुकु प्रोक्तमया भरतभ पूजया मास सुप्रीत कृष्ण प्रेम विफल श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ, उन्होंने प्रेम होकर देवर्षि कृष्ण पार्थ उपा मंत्र पूजित प्रयोग श्रुआ कृष्ण पर ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही ये दाक्षा पृथक वंशा प्रकृतिता देवासुर मनुष्याध्यालोका जत्र चरा परीक्षित इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया उन्हीं के वंश में देवता असुर मनुष्य आदि और संपूर्ण संपूर्णचराचर की सृष्टि हुई ये श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयाचिख्यां अष्टसहस्रायां पारमहस्याम सहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलादाचरते यदिष्ठिर निर्णयो पंचदशोध्याय सप्तम स्कंध सरिओं तस् हरिओं तस्सत हरि ओम दस्त